शांति अंतरक्षा शाति पृथिवी शांति आपह शातिषय शाति वनस्पत शांतिदेव शांति ब्रह्म शाति शाति शाति शाति एधि अंतर में हमारा जीवन किन किन आधारों पर टीका हुआ है आश्रित है उनकी स्थिरता होने पर व्यवस्थित होने पर हमारा जीवन स्थिर व्यवस्थित रह पाता है इनका संकेत है ऐसा हमारा जीवन है लेकिन इसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक है पदे पदे आधार बने हुए हैं कहीं पर भी थोड़ी भी विचलन की स्थिति आते ही अपना जीवन अशांत हो जाता है से ये अनुमान लगा सकते हैं या संभावना कर सकते हैं जब हमारा जीवन सुखमय होता है शांत होता है तो अवस्था को देने या बनाने वालों ने हमारे लिए कितना सोचा है और कितनी व्यवस्था कर रखी है सारे साधन संग्रहित होने पर जुट जाने पर हमको सुख मिलता है चारो हैं, लाखों हैं, और उनमें एक भी बिगड़ता है तो फिर पूरा बिगड़ जाता है इससे मुख्य बात ये आती है कि सारी की सारी जो व्यवस्था है ये ईश्वर की ओर से की रही है और का जीवन पूरा का पूरा उस पर ही निर्भर करता है इस पदार्थ को तो गिना दिए हैं यहां पर कि हमारा जीवन सुखमय हो शांतिमय हो इसके लिए क्या क्या होंगे पहले शांत होने चाहिए शांति में और सुख में अंतर है दोनों एक नहीं है शांति क्या है और सुख क्या है यद्यपि शांति के बाद सुख होता है शांति सुख का आधार है कारण है और सुखी होने के बाद हम शांति के लिए व्यवस्था बनाते हैं, प्रयास करते हैं शांति को उत्पन्न करते भी है लेकिन सुख उस काल में नहीं होता है शांति होने पर सुख होता है शांति का मतलब होता है उपद्रव रहित अव्यवस्थित अव्यवस्था रहित जो स्थिति है वो ही शांति है होती रूप में जब हमारा मन अव्यवस्थित नहीं रहता है उपद्रव युक्त चंचल नहीं होता है इस समय मन में शांति की स्थिति होती है और वही शांति की स्थिति होने पर फिर सुख की अनुभूति होने लगती है छोटे रूप में इसको समझ सकते हैं शांति क्या है और यहां कोई व्यक्ति जैसे अभी चुपचाप बैठे हुए हैं एक तरह से और इसमें कोई उठ करके जाने लग जाए कोई उठ के फिर कोई आने लग जाए और कुछ करने लग जाए तो अब क्या कहेंगे ये अशांति की स्थिति है जो उठापटक होने लगता है अपनी नियत अवस्था से या नियत स्थिति से कोई विचलित इधर उधर हो जाती है या होने लगती है तो उसको कहते हैं अशांति केवल गति मात्र अशांति नहीं है लेकिन अव्यवस्थित हो तो अशांति हो जाएगी वो अब ये जैसे लपट ऊपर चल रही है अपनी दिशा में जा रही है तो इससे अशांति नहीं होगी लेकिन ये नीचे इधर उधर होने लगे ऐसे ऐसे तो अब अशांति हो जाएगी इसको देख करके दीप की लाव कांपने लग जाए तो वही अशांति है और सीधी सीधी ऊपर उठती रहे तो उसमें शांति नहीं होगी यानी गति तो होगी लेकिन अगर अव्यवस्थित गति हो जाए तो अव्यवस्थित गति ही अशांति है हमचर्या करते रहते हैं और विधि युक्त करें विधि विधि जब भी जैसा विधान है वैसा ही करते रहते हैं उसी क्रम से करते हैं तो कार्य दिन भर चलेगा लेकिन उसमें अशांति नहीं होगी जैसे रोड पर है सड़क पर कितनी सारी गाड़ियां चलती है लेकिन अगर वो अपने अपने पक्ष में चलती है तो कुछ भी अंतर नहीं आता है और एक गाड़ी यदि इस तरफ आ जा, जाने की तरफ एक आ जाए केवल वो पूरे किलोमीटर तक अशांति हो जाएगी तो उसमें क्या है केवल अव्यवस्थित अवस्था में चला जाना यानी अनियत अवस्था में गति होने लग जाना गति नहीं होती है तो अव्यवस्था नहीं अशांति नहीं होगी अशांति होने के लिए गति भी अनिवार्य है क्योंकि कोई चीज बैठ गई तब तो बैठ ही जाएगी उसे दूसरे को बाधा नहीं होगी फिर वो निकल जाएगा अलग रास्ते से गड्ढा है तो गड्ढा शांति करता है लेकिन उतनी नहीं करता है जितना कि कोई खड़ा खम्बा करेगा कोई खड़ा खम्भा भी नहीं कोई हिलने डुलने वाली चीजें अगर वहां हो जाए ना गतिशील उससे भय हो जाता है क्योंकि बचने वाले के लिए निश्चित नहीं हो रहा है कैसे बचेंगे खड़ी है कोई वस्तु पड़ी है उसे तो निश्चित हो जाता है इतने में बची जाएंगे अंदर निश्चय रहता है वो निश्चय शांति की स्थिति नहीं होने देती वो ही। लेकिन जब गति रहती है उसकी तो निश्चय नहीं हो पाता है मन में तो मन में निश्चय नहीं हो पाना ही ये ही अशांति की स्थिति है बाहर लक्षण होंगे गति अव्यवस्थित गति होना और अंदर मानसिक रूप में निश्चय नहीं हो पाना उसका तो ये दोनों स्थितियां अशांति की स्थिति को उत्पन्न करती है वैचारिक रूप में भी करती है और व्यवहारिक शारीरिक रूप में भी दोनों जगह ये ही लक्षण नियम लक्षण काम करेंगे आहे जो क्रिया का आधार है साधन है वो नियत नहीं हो रहा है उस समय स्थिति हो जाएगी और उसको नियत को पकड़ने में अगर हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं उसको जैसे भी गति कर रहा है उसको हम नहीं दे पा रहे हैं भीतर से निश्चयात्मक स्थिति तब हम अशांत हो जाएंगे बाहर अव्यवस्थित होते हुए अगर मन हमारा यानी अंदर से हम अपना निश्चय करने में असमर्थ नहीं हो रहे हैं तो भी अशांत नहीं होंगे ईश्वर में और हमारे में यही कारण बनता है संसार में इतने सारे उपद्रव होते हैं ना सब कुछ होता है हम तो अशांत हो जाते हैं ईश्वर को नहीं होती है क्योंकि ईश्वर की बुद्धि नहीं हो पाती है अव्यवस्थित उसकी सीमा के अंतर्गत सारे ये होते हैं इसलिए उसको अशांति नहीं होगी लेकिन हमारी बुद्धि फिर पकड़ नहीं पाती इसको अव्यवस्था को तो अव्यवस्था को नहीं पकड़ पाने से फिर हम अशांत हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में जहां भी होगा वो विषय आया विषय का निर्धारण नहीं हो पा रहा है एक निश्चय अवस्था उसकी नहीं पकड़ में आ रही है तो वो अशांति का कारण बना रहेगा कार्यों में पढ़ने में विषय में अध्ययन में योगाभ्यास में सभी जगह यही काम करेगा विषय अगर बुद्धि के अनुरूप बैठ रहा है आ रहा है तो स्थिति शांत रहेगी शरीर ठीक ठाक चल रहा है बल काम कर रहा है बुद्धि काम कर रही है तो अः अशांति नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतराल आ गया तो एकदम से झटका लगेगा कि क्या हो रहा है तो शांति और सुख में ये अंतर है सुख में केवल सीधी अनुभूति होती रहती अच्छा है शांति कारणों में बाहर मतलब होती है जो कारण है ना कोई साथ में बगल में पदार्थ है उनकी जो गति है उसका नियत होना शांति तो वो है लेकिन सुख सीधा सीधा अपने अनुभव में होता है वो, वो अपने अधीन है उसके आधार हम हैं, शांति के आधार बाहर है कारण है उसका दोनों में इतना अंतर है दूसरी चीजें शांत ठीक ठाक रहेंगे तो अब इसके बाद अब हमको सुख उत्पन्न होने लगेगा इसलिए सुख में और शांति में अंतर है तो यहां जो कहा गया है सुख के लिए नहीं कही गई ये बात यहां शांति के लिए कही गई है तो इसका मुख्य अर्थ ये होगा कि ये सब पदार्थ व्यवस्थित रहें, अपने स्वरूप में जैसा इनका स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहे वो शांति इसी प्रकार से आया अब कि द्यूलोक जो है ये शांत हो में इनमें उपद्रव की स्थितियां नहीं आए द्यूलोक में उपद्रव की स्थिति कब आएगी हमसे तो पृथ्वी में आएगी हाँ ऊपर ग्रह उपग्रह में यदि टक्कर होते हैं टूट जाते हैं उल्का आदि का कुछ विशेष होता है तो इन स्थितियों में दिवलोक का मतलब है अंतरिक्ष से ऊपर का सूर्य आदि का जो प्रकाशित भाग है ना उपर अंत में ये दिवलोक का पदार्थ है तो सामान्य रूप से सूर्य आदि में बाह्य कारणों से नहीं आएगा यानी वहां पर हमारी पहुंच नहीं है गड़बड़ हम ही करते हैं अधिकतम उन भौतिक पदार्थों में व्यवस्थित गड़बड़ी होती है उसमें ज्यादा नहीं होता है उत्पाद तो होता है नहीं रह पाएंगे कम अधिक सब कुछ सब कुछ वहां भी होता रहेगा लेकिन इतने अधिक नहीं हो पाते हैं जैसे कभी कभी कभी ये करते हैं ना बैज्ञानिक की किसी दूसरे ग्रह से लोग से कुछ आ रहा है और धरती से टकराएगा नहीं टकराने की भी भी करते है ना हाँ रेगा गिरेगा और सारी धरती जाएगी लेकिन अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ ना यानी कोई ठीक है टूटता फूटता है तारा वारा ऊपर से निकलता है और वो हमारी तरफ आता तो है लेकिन उसके लिए इसके बाहर जो ग्रह उपग्रह लगे हुए हैं वो उसके आकर्षण में क्षेत्र में जाकर के उसमें चले जाते हैं पृथ्वी से बाहर का घेरा है ना बृहस्पति का बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है और इसका यही काम है सबसे अधिक बाहर के जितने भी टुकड़े आते हैं या इधर के छोटे मोटे पदार्थ आते हैं वो नहीं आने देता वही रोक लेता है सारा उससे बहुत बड़ा होगा बच जाएगा तब तो आएगा पृथ्वी पर नहीं तो पृथ्वी पर नहीं आएगा ये पृथ्वी के चारों तरफ ये इसीलिए लगा रखे है इतने सारे कि किसी न किसी की परिधि में वो आ जाएगा उस समय सीधे सीधे नहीं आए पाए कोई उल्टा लगा हुआ है कोई इधर से लगा हुआ है कोई इधर से लगा हुआ है वो सारे मिलकर के घेरा बनाता है पूरा वो इसीलिए कि बाहर के भी पदार्थ यहाँ पर सीधे सीधे नहीं आए टकरा ना जाए वो उसमें जा करके घुस जाएंगे मिल जाएंगे वही रोक लेंगे उनको बहुत सारे को तो सूरज ही नहीं आने देगा पहले बाहर वाले को सूरज रोक लेगा लेकिन यहाँ वाले अगर इस मंडल के जो होंगे वो भी अगर छोटे मोटे चट्टान होंगे तो आकर के बृहस्पति तक रुक जाते हैं उसे बाहर नहीं आ पाते हैं तो इस कारण से जो बहुत दूर से चलने आ रहे हैं उनकी कोई संभावना ऐसी नहीं है कि वो पृथ्वी में सीधे टकराएंगे उसकी व्यवस्था की हुई है ज्यादातर तो नष्ट हो जाते हाँ वो तो कुछ तो रास्ते में ही होंगे लेकिन सीधे सीधे यहाँ तक नहीं आएंगे अगर ऐसा होने लगेगा तो एक ही टक्कर में तो सारा ही अव्यवस्थित हो जाएंगे फिर इसलिए ऐसा नहीं होता है ईश्वर को भी पता है कि ये टूटेंगे और इधर उधर बिखरेंगे लेकिन वो कूड़ा खाना बना रखा है जैसे हम घर बनाते हैं ना तो कूड़ा खाना तो बनाते हैं इसमें कहीं कहीं टोकरी रखते हैं ना तो ऐसा तो घर कोई होगा नहीं जिसमें कूड़ा नहीं होगा तो कूड़ा के लिए कूड़ादान भी चाहिए तो इतना बड़ा वो बना रखा है तो कूड़ादान कैसे नहीं बनाएगा वो तो सारे टूटते फूटते रहते हैं तो वो कूड़े में डालता है उसको तो इस कारण से अव्यवस्थित नहीं छोड़ता है ईश्वर तो उस रूप में तो नहीं होगी अव्यवस्था मतलब सीधे सीधे सूर्य आदि के कारण से लेकिन उसके अपने होते हैं वहां भी अव्यवस्था होती है ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं है यानी जानकारी की दृष्टि से में बताया कि देवलोक भी हमारे लिए उपद्रव रहित तो हो प्राय होते हैं उपद्रव रहित ही होते हैं तो कभी ना हो जाए यानी इसका मतलब यह होगा कि वहां तो नहीं होगा हो, होती है स्थितियां पर वहां व्यवस्था की हुई है उस कारण से नहीं होगा क्योंकि वो ईश्वर के हाथ में है तो वो वाला ईश्वर नहीं होने देगा लेकिन वहां कुछ नहीं होता है ये नहीं मानना है यानी वहां भी होता है इससे ये निकलेगा कि ईश्वर बैठा हुआ नहीं है अभी भी उसने बाहर भी हमारे लिए प्रबंध कर रखा है व्यवस्था वो करता है बाहर ऐसी स्थितियां हमसे दूर भी बना रखी है। अगर भी भी ना बनाए तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा तो इस प्रार्थना के साथ साथ क्या होती है ईश्वर के प्रति फिर यही समर्पण की बात आती है यहीं पर नहीं वो हमारे लिए कर रहा है ये दो लोग के बाहर भी है उसकी व्यवस्था बनी हुई नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे एकदम अशांति स्थिति बनेगी तो दिवलोक हमारे लिए शांत होवे उपद्रव रहित होवे उससे और कुछ हमारा बिगाड़ नहीं होगा यानी आप हमारे लिए दिवलोक में शांति उत्पन्न करने वाले हैं इसका ये अर्थ होगा यहाँ पर ईश्वर क्या <coughs> देव शांति अंतरिक्षम शांति अंतरिक्ष में अशांति तो अब प्रत्यक्ष है अंतरिक्षम का मतलब ये हो गया चंद्रमा और पृथ्वी के नीचे का भाव जो है हमारा वायुमंडल भी इसमें आ सकता है सारा का सारा तो ये तो तो होया हुआ है इन्हीं के कारण ही सारी सारी की सारी है पृथ्वी पर जितना प्रदूषण है इनका इससे कई गुना प्रदूषण है आकाश में हाँ वहां पर इन्होंने पूरी गड़बड़ी मचा रखी है और उसका प्रभाव पड़ेगा आज नहीं तो कल पड़ेगा वो सारा का सारा होगा वो शांति स्थिति नहीं है तो यानी वहां पर भी शांति होनी चाहिए ईश्वर की ओर से हमारे लिए है रचना वहां पर शांत होने की लेकिन इन कृत्रिम साधनों के द्वारा इतने सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं इनका कूड़ा कहाँ जाता है सारा का सारा वही जाता है इतने विस्फोट करते हैं जिस अनुपम से यहाँ कहते हैं कि सारे मर जाएंगे पर उसका भी विस्फोट तो होता है ना ऊपर तो उसकी जैसे धुए कहा जाते हैं सारे वो जाते जाते फैलते ही हैं फिर इसी प्रकार से कितना चलता है आजकल वायुयान हो गया ये भी तो धुए छोड़ते हैं पेट्रोल के इनका भी तो दुर्गंध बनता ही बनता होगा ना तो वो सारे के सारे कहा जा रहे है नीचे नहीं है वो लेकिन ऊपर भी से बाहर तो नहीं जाएंगे ये रहेंगे तो इसी परिधि में ही तो इस तरह से क्या है वहाँ भी बहुत अधिक उपद्रव की स्थिति है कूड़े करकट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें वैसे भी रहती हैं तो इन लोगों के भी कूड़े करकट हैं बाहर के तो रहते ही रहते हैं कुछ ओले वो क्या है ना उल्का छोटे मोटे अंदर आ जाते हैं तो छिटपुट वाले भी ऊपर होते हैं और ये लोग भी अपना अपना कूड़ा छोड़ते हैं जाकर भविष्य में हो सकता है यहाँ का कूड़ा ऊपर छोड़ने लग जाए यहाँ से कूड़ा उठा करके जैसे अभी क्या करते हैं ना पृथ्वी पर नहीं दबाते हैं समुद्र में डाल देते है जा करके हम्मे रखते हैं ये तो कल को इनके दिमाग में आएगा कि यहाँ भी अब अधिक हो गया और डर होगा कि यहाँ भी फूटेगा ये तो इसको चांद पर छोड़ आएंगे हाँ क्योंकि वहां इनको दिखता है खाली है ये क्योंकि जहां मनुष्य नहीं है उसको कहते है कि ये खाली है जीवन के लिए वो हमसे संबद्ध है ऐसा नहीं उनकी बुद्धि काम करती है कि वहां भी शांत होने पर शांति होगी ऐसा नहीं लगता है उनको लगता है ये बनते है ना सारे सारे प्लास्टिक वाले विदेशों में दिखता नहीं है लेकिन वो सारा होता है यहाँ तो सारा दिखता है बिखरा हुआ उनके बिखरे हुए नहीं दिखते है वो बंद करके डाल उसमें पेटियों में डबा डुबो देते हैं जाके हाँ इनके जो बड़े बड़े विमान होते हैं या जहाज होते हैं ये कूड़े खाने नहीं बनने देते हैं और डुबो देते हैं जाकर के वहाँ कई बार जो विमान खराब हो जाता है ना उसको वो नहीं कर सकते ये पूरा तोड़ताड़ नहीं सकते बहुत खर्चा लगता है उसमें भी उसको सीधे डुबा देते हैं जाकर समुद्र में वो कूड़ा बनता है फिर वहाँ जाकर के उससे क्या होता है वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर पड़ता है दुष्प्रभाव वो मरते हैं या और कुछ होता है, है कि वो लोग साफ सुथरे रहते तो हैं लेकिन पूरे नहीं रहते हैं वो कहीं न कहीं बिगाड़ रहे हैं यहाँ वाला हमारा जो दुर्गंध होता है कूड़ा कचरा बाहर दिखता रहता है सारा केवल उनका केवल दिखता ही लेकिन कचरा उतना ही है हाँ कचरे की उत्पत्ति में कोई कमी नहीं है उनका तो वो भी अब होगा कि वैसा भी नहीं होना चाहिए आज नहीं तो कल को जीवन प्रभावित करेगा वो हमारा तो मोटा मोटा करेगा बिखरा हुआ जो देखता है लेकिन उनका सूक्ष्म रूप से करेगा फिर अंत में मूल को उखाड़ेगा वो आता है ना कर तो मूल पाप जो होता है पहले तो सुख देता है वो बढ़ाता जाता है सुख को लेकिन धीरे धीरे करता के मूल को उखाड़ता है जड़ से तो उनके जो पाप होंगे दूसरे ढंग के होते हैं भयंकर होंगे कल को जाकर के निकलेंगे तो दोनों स्थितियां ऊपर भी नहीं होना चाहिए बाहर भी नहीं होना चाहिए इस कारण से इन सब पदार्थों का मतलब पहले प्रयोग नहीं होते थे इतने इन्हीं सब दुष्परिणामों के कारण इन पर प्रतिबंध होता था जानते तो थे कि इनसे इन ये पदार्थ न, न, न, आते हैं उपयोग होते हैं लेकिन इसका जो दूसरा दुष्प्रभाव होता है ना उनकी कोई नहीं होती है वो निदान नहीं होता है तो उस कारण से वो प्रयोग ही नहीं करते थे इन साधनों को उत्पन्न नहीं होने देते थे रोक करके रखते थे और आज तो पूरा श्रृंखल हो गया है ये न वैज्ञानिक के हाथ में होता है पहले तो ये बहुत कुछ करते हैं उत्पादन में वैज्ञानिक ही करते हैं तो लेकिन ये फिर बेच देते हैं अगर वैज्ञानिकों के हाथ में ही चीज़ रह जाती ना तो शायद इतना दुरुपयोग नहीं होता इनका लेकिन वो तो बेचते हैं बेच देते हैं दूसरे को और बेच खरीदने वाला व्यक्ति फिर क्या समझेगा उसका वो तो अपना लाभ देखता है इस कारण से क्या होता है हर चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है और उसका जितना सुख होना चाहिए था उतना नहीं होता है दुख का कारण बन जाता है तो इस कारण से कहा कि अंतरिक्ष लोग भी हमारा शांत होना चाहिए यानी ऐसी की नहीं होनी चाहिए, होती है तो जीवन दुख में होगा हमारा कल को। शांति, इसी प्रकार से अब ये सारी चीजें अपने को प्रत्यक्ष रूप हो गई है कि जलों में अब कितनी ओ हो गई है उपद्रव की स्थितियां कहीं भी पानी सीधे सीधे अब नहीं पी सकते सीधे नल खोर करके पानी पीना चाहो तो अब नल खोलकर पानी पीने की स्थिति नहीं रही कहीं इतना जल सारा गंदा है नीचे से आने वाला भी नहीं अब पी सकते हैं नदी में पानी नहीं पी सकते हैं तालाब का पानी नहीं पी सकते हैं पहाड़ का जो झरना गिरता है उसका भी पानी नहीं पी सकते हैं थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं है लेकिन फिर भी इतना नहीं पीने लायक रहा वो भी गंदा हो गया सारा सारा धूल भरा रहता है पहले जबकि ऐसा नहीं होता था नदी का पानी सीधे जा कर के निकाल के पी जाते थे कुछ नहीं होता था तालाब का पानी पीते थे गाँव में पहले नहाना धोना सारा सब चलता था कुछ नहीं होता था मतलब किसी का कुछ नहीं बिगड़ता था नल का धरती का पानी आता था बिल्कुल ठीक होता था लेकिन अब कहीं का पानी ठीक नहीं है और इसके बाद फिर क्या होता है वर्षा का भी देखो वर्षा का जल पूरा अमृत कहा गया है लेकिन उतना भी सब कहीं नहीं मिलता है अब वर्षा के जल में जितना होता है दूषण प्रदूषण हो गया है तो ये सारे के सारे क्या होते तो कुल मिलाकर के जीवन सीमा को कम करेंगे ये मानसिक स्थिति में भी चंचलता उत्पन्न करेंगे उपद्रव अशांत करेंगे ये और फिर धीरे धीरे ये चंचलता की स्थिति उत्पन्न करके आयु को कम करते जाएंगे धीरे धीरे इस कारण से कहा गया है कि जल भी आप भी हमारा शांत निर रहित होना चाहिए क्योंकि इनसे ही सारा वातावरण जंगल का है या पौधे हैं सभी चलता है फिर हम पीते भी हैं तो व्यवस्था ठीक है कहां तक इको गार्ड लगाइए इतना तो नहीं लगाया जा सकता है जितना कि पीने वाले हैं पूर्ति तो होती नहीं है इतनी तो इन कृत्रिम कारणों से पूरा जीवन नियंत्रित नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा इससे तो कुछ बाधा रहती है में ही अधिकतम होना चाहिए शुद्धि का अब उसके उपाय भी करने चाहिए प्रयोग तो होता है सर्वथा इसका प्रयोग नहीं करेंगे ये भी नहीं होगा लेकिन उसका जितना जितना निदान संभव है यज्ञ आदि के माध्यम से ये होते रहना चाहिए तो उससे और वायु वृष्टि की शुद्धि का सबसे अधिक उपाय यही बताया गया है स्वामी जी ने लिखा है ना वायु वृष्टि की जिससे शुद्धि होती है तो ये तो करते ही नहीं है अब घी भी नहीं अब जलाते हैं केवल तेल जलाते रहते हैं तो अंत में मतलब ऐसी वातावरण की स्थितियां आएगी अब नाक में बांध के चलते हैं ना आधे लोग नगरों में अब देखो पूरा मुख छिपा लिया लोगों और मुंह दिखाने लायक नहीं रहे लोग अब ये स्थिति बना ली उन्होंने अब कोई भी अपना मुख नहीं दिखाएगा किसी को कल को जाके जब सारे ढकके चलेंगे तो देखो कितनी अव्यवस्था होगी कोई किसी को नहीं पहचानेगा कोई भी कुछ भी फिर करेगा सारे के सारे तो हर कोई अपना वो कहाँ तक दिखाता रहेगा परिचय पत्र मुंह देख के जितना व्यवहार होता है तो कोई किसी का मुंह देखने लायक नहीं रहेगा तो उसका और भी परिणाम आएगा तो ये स्थितियाँ धीरे धीरे आती जाएंगी तो इसलिए कहा कि आप तत्व तो हमारा शांत होना उपद्रव रहित होना चाहिए फिर इसके बाद है औषधी शांति। अब जितने रोग वैसे नहीं होते है उतने रोग औषधि चिकित्सा के काल में हो जाते हैं अब एक दवाई एक बीमारी को ठीक करती है और तीन को उत्पन्न कर देती है वो तो ये सारा का सारा कहाँ से होता है औषधि में अशांति आ गई एक तो मौलिक उनकी जो उत्पत्ति होनी चाहिए थी शुद्ध रूप से एक तो उत्पन्न नहीं होती है ठीक से और उसके बाद मिलावट बहुत अधिक हो गया उसमें घटिया स्तर के औषधियों का निर्माण होता है और निर्माण भी होता है तो हमारा जो अब खान पान होता है उसका शरीर में उनको पचाने की नहीं रही क्षमता तो एक प्रकार से कई तरह से अव्यवस्थित स्थितियाँ उत्पन्न होती है उत्पादन में भी होती है निर्माण में भी होती है और खाने के बाद उसको पचा जाने में भी होती है इस तरह से औषधियाँ भी हमारे लिए पूरी की पूरी अशांति कारक बनी हुई है तो नहीं होना चाहिए संकेत यही है कि अगर औषधियाँ ठीक ठाक रहेगी तो हमारा जीवन शांत रहेगा उपद्रव सुखयुक्त हो पाएगा अन्यथा नहीं होगा और हर काम कितने ही करते रहेंगे लेकिन ये ठीक नहीं है तो अंदर से शांति की स्थिति बनी रहेगी इस कारण से शांति यदि चाहिए तो इनको भी करना पड़ेगा वनस्पतिया शांति औषधि और वनस्पति ये दोनों क्या है अलग अलग होते हैं औषधि नाम होता है फल आने के बाद जो पक जाता है वो सूख जाता है पौधा उसका नाम है औषधि जैसे गेहूं है धान है आलू है जितने भी ये है ना फसल कहते हैं जिसको उत्पन्न होने के बाद फल आता है फल होने के बाद मर जाते हैं ये तो फल देने के बाद जो मर जाते हैं जिसके पौधे उसका नाम है औषधि बीमारी में प्रयोग करते हैं उसका भी तो है वो रूढ़ी है लेकिन सामान्य अर्थ होता है सभी जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उत्पन्न होकर मरते हैं जिनके पौधे वो सभी के सभी औषधि कहलाती है और वनस्पति जो मरते नहीं है फल देने के बाद भी ये वृक्ष आदि जैसे होते हैं फल आया फिर दूसरे देंगे ये मरेंगे नहीं जा करके तो ऐसे जो फल देने वाले होते हैं पौधे पौधे इसका नाम वनस्पति होता है जो मर जाते हैं फल दे के वो औषधि कहलाती है, है तो दोनों ही हमारे लिए क्या होना चाहिए शांति युक्त मतलब उपद्रव रहित होने चाहिए पेड़ पौधे जितने अधिक ठीक रहेंगे उतनी फिर वर्षा नियंत्रित रहेगी उतना वायु वायुवृष्टि रहेगी और ये जितने कम हो जाएंगे या अव्यवस्थित हो जाएंगे वायु वायुवृष्टि पर उतना अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है इसलिए औषधियाँ भी और वनस्पतियाँ भी हमारी उपद्रव रहित शांत होनी चाहिए विश्व देवा शांति इसके बाद भी और भी हैं साधन कारण है हमारे जीवन को सुख देने वाले शांत करने वाले वो हैं विश्व एक विश्व देव शब्द है यहाँ पर विश्व शब्द है व्याकरण के कारण ऐसा होता है तो का मतलब होता विश्व द्योतक पदार्थ यानी जिनके द्वारा सब कुछ है ये कहते हैं तो एक अर्थ में सूर्य चांद पृथ्वी पेड़ वनस्पति जितना एक बुद्धि से दिखाई दे देते हैं जिसको संसार कह देते हैं तो एक अर्थ में विश्व देवा उनका भी नाम है हाँ और दूसरे अर्थ में विश्व देवा का मतलब यहाँ विद्वान है यानी सभी पदार्थों को जानने वाले या जनाने वाले जो लोग हैं वो विश्व देव हैं इसी तरह से इंद्रियां हैं सूर्य है उनकी किरणें हैं ये सब के सब विश्वदेव हैं चंद्रमा है चंद्रमा की किरणें हैं ये सारे जितने भी संसार का अस्तित्व बताने के लिए जो भी हमको दिख जाते हैं सामने जिनको जोड़ करके कहते हैं कि ये संसार है वो सभी विश्वदेव में आ जाते हैं एक एक करके व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी आते हैं तो ये सभी के सभी यहाँ उपसंहार है एक एक को तो कह दिया था देव का मतलब हो गया स्थान की दृष्टि से जहाँ ये लोग ऊपर वाले सूर्यादि रहते हैं दूसरा अंतरिक्ष में ये वायु आदि जहाँ रहते हैं तो ये दोनों स्थान की दृष्टि से है पृथ्वी ये पदार्थ की दृष्टि से कहा गया था आप भी द्रव्य व्यक्ति का दृष्टि से कहा गया औषधियाँ और वनस्पतियाँ ये भी व्यक्तिगत दृष्टि से है विश्व देवा ये चेतन व्यक्तियों के लिए है मुख्य रूप से जानकार लोग हैं या जान देने में जो साधन बनते हैं सभी के सभी हमारे लिए शांतिदायक अब सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या हो रही है अब इनके कारण हो रही है जानियों की अभी ज्ञान का सारा का सारा अधिकार किसके पास चला गया है वैज्ञानिक के पास वो कहेगा संसार वही मानता है उसे अलग नहीं मानता है और उनकी बुद्धि आधी हो चुकी है केवल भौतिक पदार्थ को मानते हैं चेतन को नहीं मानते हैं वो जिसके लिए सब कुछ करते हैं सारी व्यवस्था दिन रात कर रहे हैं सारे साधन जिनका लिए निर्माण हो रहा है लेकिन वो कौन है वो उनका विषय नहीं होता है गाड़ी उनका विषय होता है लेकिन चालक नहीं होता है विषय उनका ऐसे तो संसार के सारे पदार्थों का निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं किसके लिए वो उनका विषय नहीं होने के कारण क्या है आधा है उनका बांट दिया तो आधे का ज्ञान अधूरा ही रहेगा तो जितना वो विद्या भी उपार्जित कर लें वो आधी रहेगी और मिथ्या हो जाएगी वो एक तरह से क्योंकि संतुलन नहीं बनेगा संतुलन नहीं बने से क्या होगा उनका ज्ञान अव्यवस्थित रहेगा तो इस कारण से कहा गया कि हमारे विद्वान भी व्यवस्थित हो पहले उनका ज्ञान विज्ञान भी, भी संपूर्ण पदार्थों को समन्वय करके चलने वाला होगा तो आत्मा परमात्मा और संसार जब तक तीनों को लेकर के हमारी विद्या नहीं बढ़ती है या विद्वान इन तीनों को आधार बना करके नहीं ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं तब तक भी सुख लोक में शांति सुख की स्थितियां नहीं बनेगी और परिणाम ये है कि वैज्ञानिक इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं लोक में शांति की स्थिति नहीं हो पा रही है विद्वान लोग भी हमारे लिए ऐसे ही शांति कारक होवे वो भी यथार्थ विद्या को प्रकाशित करें और उसी विद्या के आधार पर अगला भी उनके यंत्र आदि का निर्माण होना चाहिए शांति ब्रह्म ब्रह्म भी शांतो में ब्रह्म यहाँ तीन पदार्थ का नाम है तो ईश्वर का ही नाम है ब्रह्म दूसरा वेद का भी नाम है ब्रह्मा और तीसरा संसार को भी कहते हैं ब्रह्मा चराचर जगत यानी सृष्टि को भी ब्रह्म कहा जाता है सृष्टि का भी नाम ब्रह्म है तो ये सामूहिक रूप में लिया गया है फिर एक प्रकार से ये सब भी शांत हो यानी शांत होने का मतलब होगा ये सब हमारी शांति में सीधे सीधे कारण बने हुए हैं ईश्वर अपने आप में शांत रहेगा ही लेकिन हमारे दुर्गुणों के दोषों के कारण वो उसको अशांत होना पड़ेगा ईश्वर वेद और संसार चराचर जगत जो है इसका भी नाम ईश्वर के लिए जो अशांत की स्थितियां कब आएंगी यानी अधिकारी कब बिगड़ता है जब उसके अधीनस्थ और व्यवस्थित होते हैं तो उसको बिगड़ना पड़ता है ऐसे ही जब यहाँ के जीव उल्टे पुल्टे हो जाएंगे तो उसको रुद्र रूप धारण करना पड़ेगा दंड देना पड़ेगा तो वो दंड देने के मन में जो आ गया उसके यही उसका उपद्रवित हो जाना है तो यहाँ अगर हम पाप अत्याचार नहीं करते हैं नहीं बढ़ाते हैं तो वो तो शांत है ही और शांत रहेगा तो अर्थ यही होगा अभिप्राय निकलेगा कि हम लोग अपना दुष्कर्म या अभिविचार या बुरे कर्मों को ना करें शांत रखें इससे वो ब्रह्म हमारे लिए शांति हो गए वे। ऐसे वेदों का होगा यदि इनका ठीक ठाक पठन पाठन यदि होता रहेगा तो वेद भी हमारे लिए शांत रहेंगे नहीं तो उल्टे अर्थ जैसे कर दिए वो परंपरा के छूट जाने से वेदार्थ का अध्ययन छूटने से और व्यवहार में न रखने के कारण ऐसा हुआ वेदों को केवल पढ़ने का और याद रखने का जब बना दिया तो सीधे सीधे केवल सुहा में विनियोग कर दिया और इस विनियोग के कारण उसका कोई भी अर्थ नहीं निकला इस कारण से वेद भी हमारे लिए अशांति कारक हो गए ये मत मतांतर याद या जितनी भी चीजें निकलती हैं ना सब सब वेदों के आधार पर ही निकालते हैं सब भ्रांतियां हो जाती है शब्दों के कारण उसके और फिर वो कहते हैं कि मेरा आधार तो वेद है और फिर लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल जाती है तो इस कारण से कह रहा है कि हमारा वेद भी ठीक होना चाहिए यानी वेदार्थ जब तक ठीक रहेगा तत्वज्ञान जब तक वेदों का रहेगा तब भी शांति बने रहेगी और वेदों का भी तत्वज्ञान ना होने से अशांति की स्थितियाँ समाज में बनेगी इसलिए वेदार्थ भी हमारा ठीक होना चाहिए तो हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं इसका एक अंश ये भी रहना चाहिए हमको वेदों से संबंध बनाए रखना है वेदों तक पहुंचने का प्रयास करते रहना है ऐसा नहीं होगी उपेक्षा का विषय बन जाए वेद धीरे धीरे धीरे धीरे जितना होता है उसको पढ़ने का प्रयास करते रहें, करते रहें। उससे हमारे अंदर शांति की स्थिति होगी और संसार संसार का मतलब यह होगा जितने भी हम साधनों का उपयोग करते हैं उनको अनुकूल रूप में उचित रूप में उनका प्रयोग करें अव्यवस्थित प्रयोग करेंगे तो अब क्या होगा फिर हमारे लिए वही अशांति के कारण बनेंगे अग्नि जलाने से धुआं तो होगा लेकिन धुआं इतने होने देना चाहिए कि आँख ना जलने लग जाए या अगर अधिक धुआं होता है तो फिर ऐसे पदार्थों को नहीं जलाना चाहिए तो इस रूप में अगर पूरा राष्ट्र या विश्व करता है तो शांति रहेगी नहीं करेगा तो शांति तो होगी होगी दुख होगा ये जगत के सब पदार्थ हमारे लिए है सर्वशक्तिमान शक्तिमन परमात्मा आपकी कृपा से शांत सदा अनुकूल हो आपकी कृपा का मतलब ईश्वर की ओर से तो रहते हैं सभी शांत हैं तो हम अनुकूल करते रहेंगे उनको तो ये शांत ही रहेंगे और इनसे जो शांति प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त होवे इसके लिए हुआ कि हम सामाजिक रूप से भी सामूहिक रूप से भी इनको ठीक रखने का प्रयास करेंगे लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा अपने को भी करना है जैसे दो स्थितियां हैं पहले एक तो शांति का साधन है वो बाहर है लेकिन एक है कि अपनी बुद्धि भी कारण है उसमें बाहर बहुत अधिक अशांत स्थितियां होने पर भी अगर हम अपनी बुद्धि से समाधान कर लेते हैं तो हम बचे गएंगे बाहर शांति बनी रहेगी पर अपने को हम शांत कर सकते हैं जैसे वो कछुए का उदाहरण देते हैं ना कछुआ घुस जाता है बाहर अंदर बाहर कुछ भी होता रहे वो अंदर बैठा रहता है चुपचाप तो ऐसे यहाँ दो चीज़ें हैं एक तो बाहर के वस्तुओं का अव्यवस्थित होना और दूसरा है फिर उसके अनुकूल हमारी बुद्धि का व्यवस्थित होना दोनों मिल करके हमें अशांति उत्पन्न करते हैं दो कारण हैं अलग अलग हैं तो अगर हम बाहर की अव्यवस्था को पूरी नहीं कर सकते लेकिन बौद्धिक समाधान यदि हम निकाल लेते हैं उनसे निरपेक्ष होने का बना लेते हैं तो भी हम उतने अशांत नहीं होंगे शारीरिक को होंगे ही होंगे सीधा कारण यदि है लेकिन सीधा सीधे हम शरीर से नहीं संबंध है केवल बुद्धि से है तो हम बौद्धिक समाधान करके फिर उनसे बच सकते हैं इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि शांति बाहर हो लेकिन मुझे भी प्राप्त हो यानी व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बौद्धिक स्थिति को सुधार करके भी हमको शांत होने का प्रयास करना चाहिए वो अपनी दृष्टि से हो सकता है अपने ज्ञान विज्ञान को अपनी साधना उपासना को या तत्वज्ञान की वैराग्य की स्थितियों को उत्पन्न करके हम स्वयं को शांत रख सकते हैं मा एध शांति ही और इस प्रकार के फिर अंत में हुआ कि दोनों तरह की शांति बाहर के साधनों की भी शांति प्राप्त हो और हम अपनी ओर से भी शांत होने का प्रयास करें ये ईश्वर से प्रार्थना